ऋग्वेदी गायत्र परिषद तृतीया अध्याय के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था सब कुछ यही परमात्मा ही है परमात्मा ही है इससे भिन्न कुछ भी नहीं है ऐसा ब्रह्मा ऐसा इंद्रा ऐसे प्रजापति इत्यादि सब इसे कहा था जो जितने भी बोले थे जितनी सृष्टि हुई है जितने सृष्टि बताया सब वही है माने कल्पित वस्तु तो अधिष्ठान से भिन्न होता ही नहीं ही है अधिष्ठान ही तत्व रूप दिखता है वही सब कुछ वही है नदियों में जो कुछ भी बनता है रज्जू ही है नदी तो कुछ भी नहीं है चाहे सर्प हो चाहे जलधारा हो चाहे भूछित्र हो माला हो मिष्टि हो कोई भी हो रज्जु से कुछ भिन्न कोई वस्तु है न रज्जु ही है विवर्तवा ऐसा होता है यह सब ब्रह्म यह सही सब प्रजापति इत्यादि सब हो चुका था और ये पंचभूत भी वही है सही मान लोकार है उसी से श्रेष्ठ है सारा श्रेष्ठ मान परिणामी नहीं है विवक्त है परिणामी उपादान नहीं विभक्त है हाय अज्ञान के पक्ष से यह सारा दिख रहा था तो विज्ञान काल में यही हो जाता इससे अतिरिक्त तो होता ही नहीं कुछ तो आगे कहा था क्षुद्र मिश्र इत्यादि कहा था वो कहने सर्पादी ने कहा भाष्य में कहते हैं सर्पादीनी बीज आनी सर्पादी बीज होते हैं आगे आगे के लिए पहले पहले वाले बीज बनते जाते एक से दूसरा पैदा हुआ दूसरे से तीसरा पैदा हुआ चलता होता तो है पहला वाला ही बीज होता नहीं आगे वाला भी बीज बनता है आगे के लिए बीज होता है बीज आने मान कारण कारण बन जाते एक दूसरे के लिए कारण हो जाते हैं पहले पहले वाला उत्तर उत्पाद के कारण हो जाते हैं इतराणी चाहे इतराणी के चा कहा आगे और भी अन्य भी जो कुछ है जितने भी संसार में है द्वैराशिया का दृश्य माननी इतराणी चाहे इतराणी जैसे चा, चा कहा दो विभाग में जो विभक्त संसार है स्थावर और जंगम करके दो भाव माना जाता है एक चलने वाले एक अचल वही मुख्य रूप से दो भाव भी पाया जाता है एक जंगम चलने वाले और स्थावर स्थिर रहने वाले दो भावों में जगत है सब यही है ये यह ऐसा परमात्मा ही है आत्मा दे दे ही तो तो जो आत्मा वै इतने का प्रयास कहा था वही है ऐसा उससे अतिरिक्त उसने नहीं कहा जो प्रज्ञान है वो प्रज्ञा ऐसा है प्रज्ञान का ही नाम ऐसा है ऐसा कालिद उच्चन से कौन है वो दो विभाग में विभक्त जगत है क्या तब कहते उच्चन वो उत्तर देते हैं चार भाग में विभक्त होता है दो भाग के जगत का चार भाग में दिखाई पड़ता है चार क्या है थोड़ा विस्तार कर चार अंडा जो जरायु जो स्वेद चार प्रकार के उत्पत्ति देखी जाती अंडा फोड़ करके निकलने वाले पक्षी आदि और जरायुजा जेर से निकलने वाले मनुष्य पशु आदि बच्चा आदानी जो बोलते हैं जेर जेर से निकलते हैं ये अंडजानी मैंने पक्ष आदि अंड जब जरायुज श्वेत गर्मी से उत्पन्न होने वाले मच्छर आदि जो होते हैं मच्छर मक्खी आदि और उद्भिजा पृथ्वी को फोड़ कर निकलने वाले उद्भिज का थे उद्भिन्न आते थे पृथ्वी को खोल लता जगत है अभी चार में दिखाई दिया थावर और जन्म तीन तो जन्म का आ गया और एक थावर में आ गया अंडजा नहीं मानी पक्षी आदि नहीं जो अंडजा अंडा को फोड़ करके निकलने वाले थे पक्षी आदि सर्प है पक्षी बहुत सारे अंडा एक एक दूसरा जार, जारु जानी जरायु जानी। जरायु से उत्पन्न जरायु कहते हैं जेर को बच्चा जिस लपेट के बैठा हुआ होता है मां के उसको जरायु कहते हैं वो तो जारु जानी का जो। उससे उत्पन्न होने वाले हैं मनुष्य ये पशु आदि है मनुष्य आदि ने कहा जारु है जरायु जानी श्वेत जान मन युदादि जो शीर में कीड़े पड़ जाते हैं जू बोलते हैं जिसको कपड़े भी पड़ जाते हैं गंदगी से यू का बोलते हैं उसको यू का आदमी होते हैं ये गर्मी से होने वाले हैं और उद भी जाएंगे मानी वृक्ष आदि ये वृक्ष है लता है लता गुलवादी जितने भी हैं उद्वीज होते हैं हमारे पृथ्वी धरती को खोल कर निकलते हैं उद्वीज होते हैं और भी इतराणी चाहे इतराणी जी कहा एक तो एक और दूसरा इस अश्व काव पुरुष अस्तित्व अन्य किंच प्राणी जातो जो कुछ भी संसार में प्राणी वर्ग है घोड़े हैं गाय है, है मनुष्यादी है हाथी है अन्य भी जो कुछ है सब यही है ऐसा सूरप है ये, है ये जो प्रज्ञान प्रज्ञान से नामधे बनती द्वितीय मंत्रों का आधा वो प्रज्ञानी है प्रज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है सब प्रज्ञान है वह आत्मा ही है सब ये क्योंकि सृष्टि के पूर्व में आत्मा ही था अभी भी आत्मा ही है क्यों विवर्तन वस्तु होता नहीं होता, है केवल ध्यान होता अज्ञान से भाजता है ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है उसका अल्प यही बोलता है किम तर्थ? क्या है वो प्राणी वर्ग कहा दो प्रकार में है जंगम अवस्थावरम जंगमन यह चलती तो चलने वाले होते हैं किसे चल तो है पद्भ्या कच्छी चलती जाता पैर से चलता है वो तो जंगमन छी दो की टिप्पणी में कहते हैं बीज आने में एकदम एक नंबर टिप्पणी पूर्व पूर्व अपेक्षा है उत्तराण उत्तराणे शरीर आने बीज आने पूर्व पूर्व लेकर के उत्तर उत्तर शरीर भी बीज बन जाते हैं आगे के लिए बीज बनते जाते हैं ऐसे है सर पदभ्याम दो नंबर टिप्पणी का पदभ्याम विधि उपलक्षण पशु नाम चुपात पा पदभ्याम या दो वचन से कह दिया कि उपलक्षण है पशु को भी लिया जाएगा क्यों वो चार पैर वाले हैं पदभ्याम दो वचन जो भ्याम भी लगाई इसलिए कहीं मनुष्य लिया जाए पशु छोड़ जाए कहते उपलक्षण है पदभ्याम भी तो उपलक्षणम पशु नाम चतुष्पापाद क्योंकि अब पदभ्याम द्विवचन का प्रयोग करके अभाषिकार है क्योंकि पशुओं का तो चार पाद होता है तो वो नहीं आएंगे जंगल में कहते नहीं वो आ जाएंगे इसलिए पदभ्याम बच्चे कहा भी पद दो तिष्ट देव पादेव उत्थाप्य आदि यदि प्राय दे अथवा ये मान सकते हैं। पशु भी जब चलते हैं दो पैर से ही चलते हैं दो पैर जमीन में होता है दो पैर ऊपर होता है तो दो पैर से ही चलते हैं ये मान करके कर सकते हैं ऐसा कहा पतरी और दूसरा उड़ने वाले पतत्री माने उड़ने वाले पक्षी आदि पतत्री तच्च ब्रह्म आकाशेन पतनशीलम आकाश के द्वारा उड़ने वाले हैं ऐसा स्वभाव वाले पक्षी आदि हैं स्थावरम अचलम जो अचल वस्तु है थावर जंगम और थावर दो ही वस्तु होते हैं चलने वाले और अचल दो ही होते हैं थावर बने अचल पर्वत पर्वतादि हैं वृक्षादि हैं सर्वं तथ अशेषदा प्रज्ञा नेता सबके सब, सब जितने भी हैं कोई छोड़ता नहीं ये प्रज्ञा नेत्र वाले हैं और नेत्र बने नए के नियके अन नेत्र जिसके द्वारा ले जाया जाता है वो तो प्रज्ञान के माध्यम से एक अस्तित्व है कल्पित वस्तु का अस्तित्व अधिष्ठान से होता है वो तो प्रज्ञान में कल्पित है सारा, सारा था वर्ग तो अनुसारा इसे कहा तब अशेषतः कुछ छूटेगा मैं सब के सब प्रज्ञा येत्र प्रज्ञान येत्र वाला है, प्रज्ञान है, है। उस प्रज्ञा के द्वारा ही इनकी सबका स्पूर्ति है माने मैं प्रज्ञा मैंने प्रज्ञा प्रज्ञा विशेष ज्ञान प्रकृष्ठ ज्ञान को प्रज्ञा बोला ज्ञान के द्वारा ही वो ज्ञान इसका अधिष्ठान है सत्यम ज्ञान और ब्रह्म या प्रज्ञान शब्द अपना ज्ञान स्वरूप है उसी के द्वारा इनकी सत्ता आदि है कहा तो सच्च माने जो प्रज्ञान नेत्र नेत्र शब्द का अर्थ करते हैं क्या ब्रह्म ही और जो प्रज्ञा क्या चीज है तो कहा ब्रह्म ही हो प्रज्ञा नियते अन नेत्र जिसके द्वारा ले जाया जाता है उसको कहते हैं नेत्र जिसको भी नेत्र कहता है जिसके द्वारा इस तरीके को ले जाया जाता है धातु ट्रन प्रत्यय किया है कर्म धारकूतर ट्रन होकर जाना है, है। जिसके द्वारा ले जाया जाता है उसको नेत्र कहा तो यहां भी जगत के, के सत्ता चलाने वाला जो आत्मा आसपास की सत्ता से ही जगत की सत्ता चल रही है जगत कल्पित है था चाहे जन्म हो सारा कल्पित है तो इसलिए प्रज्ञा नेत्र है जगत सारा प्रज्ञा नेत्र वाला है इसका प्रज्ञाने ब्रह्मणि उत्पत्ति स्थिति लय कालेश प्रतिष्ठितम प्रज्ञानाश्रय जाता तीनों कालों में, थावर में जगत थावर जंगन दो तो भाव में विभक्त जगत को प्रज्ञान रूप ब्रह्म में उत्पत्ति काल स्थिति काल लय काल में प्रतिष्ठित है उसको छोड़कर जा नहीं सकते हैं वस्तु अधिष्ठान को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता उत्पत्ति भी उसी में होना है उसको और भी उसी में है और मृत्यु भी उसी में विनाश भी उसी में है जब रज्जु में सर्प की कल्पना करते हैं तो उत्पन्न कहां हुआ सर्प रज्जु में और जब तक सर्व देखता है कहां देखता है रज्जु में रज्जु से अतिरिक्त है वो और जब अजेध करते हैं तो कहाँ चला गया वो सर्व रज्जु में नाश हो गया ही मानना पड़ता है वैसे मिट्टी का उदाहरण यही है घट कल्पित है बातार होना विकार होना सत्य उसके आधार पर घर कल्पित है सत्य है तो मिट्टी में पैदा होना है उसको जब तक है घटनाम की वस्तु नहीं है और जब तक घटनाओं का व्यवहार होता, तो होता है तो मिट्टी में व्यवहार होता है होता है मिट्टी है व्यवहार करते हैं घर करके और लय होना घटनाश हो गया तो कहां नाश हुआ मिट्टी में नाश हुआ है जो कल्पित वस्तु थी क्या होगा उत्पत्ति स्थिति लय काल तीनों अधिष्ठान में होता है इसने कहा ब्रह्म में ही है ये सब प्रज्ञान है ब्रह्मणी प्रज्ञान रूप ब्रह्म में उत्पत्ति स्थिति लय काल प्रतिष्ठित हम तो जगत सारा प्रतिष्ठित है जो स्थावर और जन्म जगत उसमें प्रतिष्ठित है मानी प्रज्ञान आश्रय तो प्रज्ञान में आश्रित है प्रज्ञान है आश्रय प्रज्ञा नेत्रो लोका पूर्वत कहा प्रज्ञा वाला है लोक माने थावर जंगम संसार लोक लोकमान संसार जितने भी हैं प्रज्ञा नेत्र वाला है प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञा के द्वारा ही सत्ता अधीन सत्ता और स्फूर्ति प्राप्त है इनको नहीं तो प्राप्त नहीं हो सकता है माने अधिष्ठान के द्वारा ही प्राप्त है ये कहना है चार नंबर की टिप्पणी करते हैं पहले चार लोका मान चराचरात्मक का प्रबंध सारा चर और अचर दो भाग जिन स्थावर जंगम करके कहा ये लोग प्रज्ञा वा, नेत्र वाला ही अथवा प्रज्ञा चक्षुर्वाह अथवा प्रज्ञा चक्षु वाला नेत्र शब्द करते चक्षु करेंगे प्रज्ञा नेत्र में नेत्र माने चक्षु प्रज्ञा रूपी चक्षु से चलता है ये मान प्रज्ञा माने वो आत्मा है तो वही चक्षु है इनका उसी के में सत्ता स्फूर्ति पा रहे हैं प्रज्ञा चक्षुर्वाह सर्व एवल सर्वे एवल होगा सारा लोग प्रज्ञा चक्षु वाला ही प्रज्ञा प्रतिष्ठा अस्थिति काल में भी प्रज्ञा में ही प्रतिष्ठित है कल्पित वस्तु उस आत्मा में ही प्रतिष्ठित है आत्मा से बाहर प्रतिष्ठित नहीं है गट जिसका काल स्थिति है तो मिट्टी में ही है उत्पत्ति मिट्टी में है स्थिति भी मिट्टी में ही ऐसे ही जगत क्योंकि तो आत्मा भाईमग्रमग्र अग्रे आश्रित कहा हुआ आत्मा ही था शुरू कुछ था नहीं बीच में आया है और कोई साधन भी नहीं था विवर्त है जो सर्प कल्पना के पूर्व काल में रज्जु अकेली होती है उसी में हम सर्प की कल्पना करते हैं अज्ञान के कारण रज्जु के अज्ञान के कारण से सर्प की कल्पना करते हैं इसी प्रकार यहां आत्मा के कारण से जगत की कल्पना हो तो वो जो कल्पित वस्तु आत्मा से अतिरिक्त है प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्व जगत कहा वो आत्मा स्थिति काल प्रतिष्ठा मन स्थिति काल है प्रज्ञा का ही जगत सारा प्रलय उसी में होना हो ही जगत तो का नाश उसी होना है मैंने कल्पित वस्तु है ही नहीं केवल अज्ञान का निवृत्ति होना ही कल्पित वस्तु की निवृत्ति है प्रज्ञा प्रतिष्ठित सारा जगत कहा तस्मात प्रज्ञा में ब्रह इसलिए तो प्रज्ञा ही ये है एक नंबर टिप्पणियां प्रज्ञा प्रतिष्ठा में कहा लयाधारा प्रतिष्ठा बने प्रतिष्ठा की अश्विन थी प्रतिष्ठा जिसमें प्रतिष्ठित हो जाते उसको प्रतिष्ठा कहा जिसमें लय का आधार और उत्पत्ति का आधार भी वही है स्थिति का आधार भी हुई है लय का आधार भी वही है सारा जगत का ठीक से बेटा <स्थाँगा> ना सर्पादी नाम न केवलम क्षेत्र विस्तृत्व किंतु सर्पांतरादी प्रति बीजा सर्पादी केवल क्षेत्र जंतु ही नहीं है आगे सर्पादी के उत्पत्ति कारण भी बीज भी है वो सर्प से आगे सर्प पैदा होना है चलता रहेगा सर्पादी नाम न केवल क्षुद्र मिश्रत्व केवल क्षुद्र जीव इतना ही मानना नहीं किंतु सर्पांतरादि प्रति बीजत्व सर्पांतर के प्रति अन्य सर्पों के प्रति कारण भी है यह आगे तो सर्प पैदा होना कारण हो है का। कारण बनेगा पहले बार कारण कहा राशि तो में कहा था सर्पादि ने बीजानी कारणानी राशि में तो कारणानी है किंतु प्रतीक में टिका दिया कारणानी च इसके लिए टिप्पणी देखते हैं कारण आनी कहते हैं प्रतीकम आदत भाष्य चकार मानते हैं प्रतीक को लेते है तीका हैं टीकाकार क्या कर रहे हैं भाष्य में चकार है ऐसा मानते है। कार हैं कारणानीच ऐसा मानते हैं कहा इतराणी का इतरानी कहा था दो विभाग में जो जगत है थावर और जमुन दो भाग रहेगा निर्देश टीका भी करते हैं थावर जंगम भेदेना निरस्य माना है दो, दो विभाग में जगत का निरूपण होता है एक चल चर है एक अचर है चराचर बोलते हैं चलने वाले और तो इस न चलने वाले दो ही विभाग है जगत का अगर मैं श्वेदान श्वेद जानी जंगमानी उदबिजानी थावरानी तो श्वेद तक कहा अंडजानी जाविजानी श्वेद ये तीन तो है जंगम चलने वाले हैं ये कहा श्वेदान टिप्पणी श्वेजान तानी जरायुज अंडज जरायुज श्वेदज ये तो जंगम में आ जाएंगे तीन राष्ट्र में जो दिया था और चौथा जो था उद्वीज थावर में आ जाएंगे टीका का बोल रहा है श्वेदान तानी जो तो श्वेदज तक जरायुज अंड जराज श्वेदज़ ये तीन तो है जंगम है जंगम आनी उद्वीजानी स्थावरानी और उद्भीज जो तो है थावर आगे भाषण में कहा था जंगम क्या चीज है तो बताया था पदभ्याम कच्छी पैर से चलने वाली जन्म होते हैं कहा था पदभ्याम गए सर्प पैर से चलता है और किसी से चलता है पैर से चलता है पादर उसका नाम है पादर उधर है यश पेट में पैर है किसका वो जो उसके बोलडोजर के जैसे शाम वो दिखाई पड़ते हैं पट्टिया वो पैर है उसका उसका पैर होता है सबके पैर चलने वाले के पैर होते हैं पैर से चलते हैं परिणाम हो चलते इत्यादि त्रिकंग स्थावरम अचलम इति इतिरम सर्वम तद एश एवेष भाष्य में जो यद स्था, स्थावरम अचलम था उसके पश्चात सर्वम तद एस एव सबके सब स्थावर जो अठावर जंगम यही है मान मंत्र के ब्रह्म ये इंद्र यह सब प्रजापति है तो स्थावरम अचलम के आगे सर्वम है सब कुछ यही है इससे भिन्न कुछ भी नहीं है प्रज्ञानी है सब कुछ का तब सर्वम तत्व एक हेतु तब सर्वम भगवान तत्सर्वेश जो कहना है इसके लिए हेतु कहने के लिए सर्व तत् प्रज्ञानेत्र इत्यादि प्रतिष्ठा अंतम वाक्य है प्रज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञा प्रतिष्ठा ये तीन वाक्य आने वाला है मंत्र इसके व्याख्या करते हैं कहा सर्वम इत्यादि भाषा में कहा सर्वम तद अशेषद प्रज्ञा नेत्र जो कुछ भी था विलंभन जितने भी कहा गया है संसार तो प्रज्ञा नेत्र वाला है प्रज्ञा माने क्या है प्रज्ञाप्ति प्रज्ञा ज्ञान ज्ञान विशेष ज्ञान प्रकृष्ठ ज्ञान को प्रज्ञा कहा स्वरूप ज्ञान तत्व ब्रह्म ब्रह्म है प्रज्ञा और नेत्र का अर्थ होता है नियत जिसके द्वारा ले जाया जाता उसको नेत्र कहा टीका में बोलते हैं प्रज्ञाने ना सत्ताम नियते सत्ताम प्राप्य थे सत्तावत क्रियते इस प्रज्ञान के द्वारा थावर जंगम जो बोला गया दो प्रकार के जो जगत है इसको क्या किया जाएगा सत्ता दिलाया जाता है अस्तित्व प्राप्त होता है उसी के अस्तित्व से इसमें अस्तित्व दिखता है रज्जू के अस्तित्व ही सर्प में अस्तित्व दिखता है अयम सर्प जो बोलते हैं यह सर्प है ऐसी बूथी होती हमारी ओ जो अस्तित्व सर्प का नहीं है इदम सर्प का नहीं है इदम हम सब रज्जु का है अयम सर्प बाद में बाद जब करते हैं नायम सर्प बाद करते समय में इदम का बाद नहीं होता केवल सर्प का बाद होता है इदम तो रज्जु में है कहते हैं यहां पर अनेना प्रज्ञाने हैं। इस प्रज्ञान के द्वारा सत्ताम दियते सत्ता को दिलाया जाता है इनको सत्ता मिलते ही है अस्तित्व आदि मिलता है इसके कारण से घर को अस्थि बोलते हैं मिट्टी की सत्ता से मिट्टी है इसलिए घर को हाई बोल रहे हैं वो तो अस्तित्व तो मिट्टी का है वैसे सर्व में सर्प अस्थि बोलते हैं ऐसे ही है अने ना प्रज्ञा है ना सत्याम नियत है सत्ता प्राप्त थे नियत बने प्राप्त है सत्ता की प्राप्ति की जाती है इनको सत्ता मिल जाती है अधिष्ठान के सत्ता के बिना कल्पित में सत्ता नहीं मिलनी है अस्तित्व तो पाते हैं लोग सत्तावन क्रिय इनको सत्ता जैसा बनाया जाता है सत्तावान बनाया जाता है इस प्रज्ञान के द्वारा इसलिए कहा प्रज्ञा नेत्र कहा इसलिए प्रज्ञा नेत्र कहा अथवा व्यापारी प्रवर्तित प्रवर्तते इस प्रज्ञान के कारण से अपने का अपने व्यापार में व्यापारी हो रहे हर वस्तु का अपना एक व्यापार होता है हर वस्तु अपने व्यापार करता जाने है एक एक व्यापार होगा उस तो प्रज्ञान के बिना व्यापार नहीं कर सकता वो घट में आना जाना होगा व्यापार करेगा जवाह हर मिट्टी के बिना नहीं कर सकता मिट्टी है इसलिए करता है वो मिट्टी निकालने में तो अपने अस्तित्व नहीं मिले क्या व्यापार करेगा वो रज्जू में भाषने वाला सर्प में हिलता हुआ सजकता है भान होता है वो वो व्यापार कर रहा देख रहा है सर्पते को हिल रहा है ऐसा बोलते हैं किंतु वो रज्जू हिल रही उसमें उस दिख व्यापार रज्जू का है उसमें दिखता है उसे रज्जू के कारण उसमें व्यापार दिखता है ऐसे दिखाई पड़ता है इस प्रकार यदि स्वस्व व्यापारेश हर वस्तु का जो अपने अपने व्यापार है उसमें प्रवर्तते उस प्रज्ञान के द्वारा इनकी प्रवृत्ति की जाती है प्रवृत्ति होती है इन वस्तुओं की उसके बिना नहीं होता जलाहरण आदि प्रवृत्ति होती है मिट्टी के कारण से मिट्टी का हो तो नहीं कर पाए मिट्टी नहीं तो प्रवृत्ति होती है इनकी इसलिए प्रज्ञा बोला है ट्रिप्पण में कहते हैं बा इति अधिकम यदवा दूत पहले यदवा से शुरू कर दिया फिर बा बोलते बा ज्यादा है दो बार बा हो गया कह रहा है टिप्पण में यदवा और बा एक बात ज्यादा है कि शंका मानो एवं भूत ब्रह्म ब्रह्म शब्द प्रसिद्ध हम ये तो इस प्रकार का जो ब्रह्म है सबको सत्ता प्रदान करने वाला सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला वो तो उपनिषदों में प्रसिद्ध है ब्रह्म यहां तो प्रसिद्ध है प्रज्ञान में क्या आया वो तो ब्रह्म में प्रसिद्धि है ब्रह्म होता है ब्रह सबको सदी देने वाला सत्ता और स्फूर्ति देने वाला उपनिषदों में प्रसिद्ध है ब्रह्म सबको सत्ता स्फूर्ति देता है यहां तो प्रज्ञान शब्द की चर्चा है प्रज्ञान में क्या आया प्रश्न है नानू एवं भूतम ब्रह्म ही इस प्रकार का ब्रह्म ही होता है उपनिषद से प्रसिद्ध है वो प्रज्यान तो उपनिषदों में प्रसिद्ध है बात न तो प्रज्ञान प्रज्ञान तो सबको सत्ता स्फूर्ति देगा नहीं तो यहां प्रज्ञान के लिए कहा सबको सत्ता देता है जैसे प्रज्ञान प्रज्ञा नेत्र बोला कैसे प्रज्ञान का प्रज्ञान नेत्र वाला होगा जगह तो ब्रह्म नेत्र वाला होगा ब्रह्म की सत्ता स्फूर्ति से सत्ता स्फूर्ति होगी प्रज्ञान में तो कैसे नेत्र बनेगा वो सत्ता स्फूर्ति देने वाला परमात्मा ब्रह्म होगा ये शंका है एवं भूतम ब्रह्म ही वी उपनिषद सुप्रसिद्ध इस प्रकार का ब्रह्म ही है यह तो उपनिषद में प्रसिद्ध है तो प्रज्ञा नेत्र नहीं होना चाहिए ब्रह्म नेत्र होना चाहिए जगत को ब्रह्म के सत्ता से सत्ता पा रहे है। ऐसा होना चाहिए तो प्रज्ञा नेत्र कैसे हो गया न तो प्रज्ञान प्रज्ञान तो ऐसा नहीं है जगत को सत्ता स्फूर्ति देने वाला नहीं है शंका होगी आशंका आठ की टिप्पणी में कहते हैं प्रज्ञान मैंने प्रत्यक। प्रत्यक्ष प्रत्ययक नहीं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अंतरात्मा है ये तो जगत को सत्ता सत्तास्फूर्ति देने वाला नहीं है उपनिषद में प्रसिद्ध जो क्रम है वो होता है जगत को व सत्तास्पूर्ति प्रज्ञा नेत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठम प्रज्ञा प्रतिष्ठा ऐसा कैसे बोल दिया प्रज्ञा ही इसका उत्पत्ति कारण है और प्रज्ञा ही स्थिति है प्रज्ञा ही लय कारण है, है कैसे बताया तो ब्रह्म को बोलना चाहिए उपनिषद में प्रसिद्ध है ब्रह्म जगह का कारण है उत्पत्ति कारण ब्रह्म में स्थित है ब्रह्म में जय होता है तो प्रज्ञान को कैसे बोल दिया ये यही आशंका है इसके उत्तर देते हैं वस्तुतः प्रज्ञान से व तत्र, तत्र तत्र ब्रह्म शब्द ने देखो भाई वास्तव में तो ये है उन स्थान में जहां पर ब्रह्म शब्द किसको कहा प्रज्ञान को ही बोला है प्रज्ञान प्रज्ञानशय वस्तुता प्रज्ञानशय तत्र तत्र उन स्थानों में उपनिषदों के मंत्रों में ब्रह्म शब्द ना है ब्रह्म शब्द से प्रज्ञान को कहा उन स्थानों में जब ये शुद्ध अवस्था में ब्रह्म ही होता है न दोष है इसलिए कोई दोष नहीं कहा यदि उत्तम प्रज्ञान ब्रह्म इसलिए कहा पूर्वोक्त तो जो प्रज्ञान है वो ब्रह्म ही है उन स्थानों में जो ब्रह्म शब्द से कहा गया वास्तव में प्रज्ञान होता है शुद्ध करने पर प्रज्ञा ब्रह्म होता है तो ये शुद्धि अवस्था की बात है इसलिए यह जो कहा प्रज्ञान नेत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठा इत्यादि प्रज्ञा प्रतिष्ठित इत्यादि जो कहा कोई दोष नहीं है उत्तम उपनिषद उपनिषद में जो कहा हुआ जो, जो प्रज्ञान ब्रह्म जो कहा प्रज्ञा नेत्र आदि कहा कोई दोष नहीं आता कहा प्रज्ञा ब्रह्म ही यदा अथवा कोयम आत्मा इति आरभ्य यहां के इस तृतीय अध्याय का प्रथम मंत्र है कोयम आत्मा वय उपासना है जिसके हम उपासना करते हैं चिंतन करते हैं आत्मा को मैया से आरंभ करके इस मंत्र से प्रथम मंत्र से कोयम आत्मा इति आरभ्य सर्वे देवा अंतमेस ब्रह्म ये स तो तो तो तो तो तो तो इंद्र ये प्रजापति देवा यहां तक सर्वे देवा तक ठीक है माने प्रथम मंत्र और द्वितीय मंत्र तृतीय मंत्र का कुछ हिस्सा सर्वे देवा यहां तक सर्वे देवा इस अंतम त्वम पदार्थ शोधनाथम यहां तक के बाक्य है त्वम पदार्थ शोधन के लिए तत्व तो में जो त्वम आता है कोई आत्मा एम आत्मा वह आत्मा क्या है ये त्वम पद का अर्थ का शोधित करके जा रहा है कहां तक सर्वे देवा तक ये कहा और ईमान ईमानचा इत्यादि प्रतिष्ठा इतिहांत तत्पदार्थ शोधना और ईमा चर्वाणी भूतानि जितने भी आए ईमानी तो पंच भुँ, महाभूतानी से लेकर के आगे प्रज्ञान, प्रज्ञावन प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक जो आएगा ये, ये क्या होगा तत्पदार्थ का शोधन के लिए तत्व शिमा तत्पद और तुम पद और कोई आत्मा से लेकर के सर्वे देवा तक ये तो तुम पद के शोधन के लिए है तुम पदार्थ शोधन के लिए अगर ईमा च से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक ये यह मंत्र के आखिर तक क्या है तब पदार्थ शोधन के लिए ऐसा समझना कोयम आत्मा आरभ्यवात सर्वे देवा तृतीय मंत्र के भक्त में स्वरूप है यहां तक तम पदार्थ शोधनार्थम यहां तक तम पद के अर्थ तब तुम शिवा या तुम पद के तब शोधन के लिए है अच्छा और इमानी ची इत्यादि प्रतिष्ठा की अंतर इमा च पंच महाभूता यहाँ से लेकर के प्रज्ञान प्रज्ञान प्रतिष्ठा यहाँ तक प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक तत्पदार्थशोधन के लिए समझना ते प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञानम उसमें जो पहला पक्ष आएगा तो पदार्थ शोधन एक पक्ष में प्रकृष्ट ज्ञानम प्रज्ञान प्रज्ञान शब्द का अर्थ विशेष ज्ञान शुद्धि शुद्ध किया हुआ ज्ञान विषय रहित ज्ञान निर्विशेष ज्ञान वो प्रज्ञान प्र, प्र, होगा आत्मा को यह प्रज्ञान जाएंगे पक्ष प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम तत्पदार्थ्य थे प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम ऐसा मान्य पर तत्पदार्थ ब्रह्म हो जाएगा प्रज्ञान होगा तत्पद का अर्थ ब्रह्म से भिन्न होगा ही नहीं प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञान ऐसा मान्य परम पद का अर्थ होता तत्पद का अर्थ ब्रह्म ही बन जाएगा से अतिरिक्त होता ही नहीं प्रकृत ज्ञान स्वरूप ही है यह तो शरीर आदि को लेकर के जीवत्व तो देखता है जब ज्ञान स्वरूप से पहुंच जाएगा जब तीनों शरीरों से अतिरिक्त किया तो उप्रह्म निकलेगा ऐसा हो जाएगा दस ग्यारह की टिप्पणी दस में कहा तत्र पक्ष तथा से पक्षांतरम तो और एक पक्ष रहे कोयम आत्मा इत्यादि इत्यादि ये तत्पर्यतों ग्रंथ कोयम आत्मा से लेके यहां तक का ग्रंथ सर्को भी तो शोधनार्थन तो शोधन भी ले हो जाएगा ऐसे तो समझना कहा अच्छा ग्यारहवें का प्रकृष्ठम मैंने प्रकृष्ठ क्या है प्रज्ञान है प्रकृष्ठम ज्ञान प्रज्ञान प्रकृष्ट शब्दार्थम अविद्यादि यत्न राहित अविद्यादि कोई प्रयत्न रहता है आदि कुछ भी नहीं काम करता रहता है इसलिए प्रज्ञान कहा आगे कहते हैं पंचभूतादि स्थावरांतम सर्वम तत् प्रज्ञा नेत्रम ब्रह्म नेत्र पंचभूत से लेकर के स्थावर तक जितने भी हैं या मंत्र में जो आए थे बताए थे सबके सत्थावर जंग दो प्रकार के तत् सबके सब प्रज्ञा नेत्र वाला है माने प्रज्ञा नेत्र माने ब्रह्मनेत्र वाला है क्योंकि ब्रह्म ही था सूर्य में ब्रह्म की सत्ता से इनकी सत्ता स्पूर्ति है ऐसा प्रज्ञा सत्तया एवं सर्वस्यापी सत्ता प्रज्ञा की सत्ता से ही अधिष्ठान के सत्ता से ही कंपित वस्तु सत्ता स्त्री प्राप्त करता है उस प्रज्ञा की सत्ता से ही सर्वस्या करने कर के लिए प्रज्ञाने प्रतिष्ठित में ही प्रतिष्ठित काल में प्रज्ञान में स्थित है त्यास व्याख्या किया व्याख्या करते हैं प्रज्ञाने ब्रह्मणी इत्यादि कहा था प्रज्ञाने ब्रह्मणी उत्पत्ति स्थित रहे काम प्रज्ञानाश्रम उत्य कहा था प्रज्ञान रूप से ब्रह्म है उष्ण उत्पत्ति तो स्थिति लय तीनों कालों में उसी में प्रतिष्ठित है कल्पित है जगत थावर जंगम उसी में उत्पन्न होना है उसी में स्थित रहना है उसी में विलय होना है तीनों काल विशिष्ट जगत का आश्रय प्रज्ञान है तो प्रज्ञा प्रयादि आगे न केवलम प्रज्ञा सत्ता है सत्व सर्वस्व प्रवृत्ति अति केवल प्रज्ञा के सत्ता से ही सब तो प्राप्त करता हो अस्तित्व तो प्राप्त करता हो ऐसी बात नहीं किंतु प्रवृत्ति भी उसी के कारण से है वही प्रज्ञान के कारण से इनकी अपने अपनी व्यापार भी है प्रवृत्ति भी है सबका प्रवृत्ति भी जगत में प्रत्येक वस्तु का अपने अपने ढंग की व्यापार है प्रवृत्ति है वो भी उसी के कारण से प्रज्ञान के कारण से है प्रज्ञा के बिना इनकी ये भी नहीं होना ये बताया एक प्रज्ञा यहा इत्यादि कहा प्रज्ञान थी पूर्ववती थी प्रज्ञान प्रज्ञान के माध्यम से इनको व्यापार भी चलता है अपने अपने व्यापार कर पाते हैं मानी तो अधिष्ठान के बिना कल्पित वस्तु पे हल चला आदि कुछ नहीं हो पाता घर में जो क्रिया हो रही है मिट्टी के कारण ही हो रही है इसी प्रकार जगत ब्रह्म में कल्पित है प्रज्ञान में कल्पित है प्रज्ञान की सत्ता से ही इनमें व्यापार होता है नहीं तो नहीं होता कहा ठीक है नेत्र शब्द का अर्थ यह है नियते प्रवर्तते ने इति व्युत्पत् नेत्रम प्रवर्तकम इत्यर्थ है जिसके द्वारा प्रवृत्ति कराई जाती है दूसरे को उसको नेत्र कहा जाता है नियते माने प्रवर्तते प्रवृत्ति कराई जाती है दूसरे को जिसके द्वारा इसके द्वारा दूसरे को व्यापार युक्त कर दिया जाता है इसलिए नेत्र बोलते हैं माना प्राप्त धातु शिष्टरण प्रत्येक करणकारक है तो अनेरा जिसके द्वारा प्रवृत्ति कराई जाती है उसको नेत्र कहा माने प्रवर्तक जो प्रवर्तक होगा उसको नेत्र बोलते हैं प्रवर्तक को नेत्र बोलते हैं ऐसा हो जाता है अगर लोक शब्दाया प्रज्ञा नेत्रो लोक ऐसा लोक माने सर्व जगत सारा जगत प्रज्ञा नेत्र वाला है लोक माने जगत संपूर्ण जगत कोई भी उस आत्मा के अधिष्ठान के सत्ता के बिना इसकी सत्ता भी नहीं है इसमें व्यापार भी नहीं होती इसलिए वो प्रज्ञा नेत्र है इसको यदवा अथवा पूर्वम नेत्र शब्द है ना सत्ता व्यापार हेतुत्व पूर्व में जो नेत्र शब्द का था सभी को क्या सत्ता और व्यापार का हेतु बताया था अस्तित्व का कारण वही है प्रज्ञा है और अपने अपने व्यापार का कारण ही अनुष्ठानपूर्वित तो प्रज्ञा ऐसा बताया था पूर्व में व्यापार हेतुत्वतम बारह कहा व्यापार में प्रवृत्ति अपने अपनी रंगी प्रवृत्ति सब वस्तु की है तो उसके प्रवृत्ति का हेतु भी वही प्रज्ञा प्रज्ञा है और सत्ता अस्तित्व का हेतु भी वही है कल्पित वस्तु में जो अस्तित्व आता है अधिष्ठान के आता है प्रवृत्ति भी वो अधिष्ठान के प्रवृत्ति से प्रवृत्ति होती है इसकी इधानी सर्वस्व स्फूरण हेतु अयम भी जो स्फूरण भान होता है भान होता है तो ये स्फूरण होना भी उसी के कारण से है कोई उसका कोई हेतु है, तो है उसके लिए स्वर्ण के लिए भान होना अस्तित्व अस्थि भाति भान तो महान होना भी उसके कारण से है इदान सर्वस्व स्वर्ण हेतु रही अजम यही है प्रज्ञा है ये उच्चते प्रज्ञा चक्षुर्वा इत्यादि कहा प्रज्ञा चक्षुवाला अथवा पहले तो प्रज्ञा नेत्र बोला था सब सबके लिए प्रवृत्ति का कारण बनता है सत्ता पूर्ति के लिए कहा था वो कहते हैं प्रज्ञा चक्षु इसका अर्थ करते हैं चक्षुदी स्फूर्ण जिसके कारण से इस हो फूर, तो रहा है भान करके दिख रहा है दिखना होता है अधिष्ठान दिखने से कल्पित वस्तु दिखता है रज्जु दिखे तब भी सर्प दिखेगा ईदम से दिखेगा कहां तो से सर्प दिखेगा मिट्टी दिखेगा तो घर दिखेगा मिट्टी न दिखना तो घट नहीं दिखता अय घटा बोलते हैं क्योंकि तो मिट्टी में कल्पित है वो बिट्टी में बिट्टी को देखे बिना घट को देख नहीं सकता इसी प्रकार यहां भी उस प्रज्ञा चक्ष का है उसी के द्वारा ये भान हो रहे हैं स्फुर हो कहा इसलिए भी वो प्रज्ञा नेत कहा जगत प्रज्ञा नेत रहे जगत इव प्रज्ञान से स्फूरण प्रतिष्ठा अन्य दिन तुम आशंक है तस्य स्वप्रकाश सत्वा स्वमहिमा प्रतिष्ठित ना आक्रांतरा चलेगा एक शंका होती है जगत की प्रतिष्ठा अन्य के अधीन हो प्रज्ञा के अधीन हो गई जगत का स्पूर और प्रतिष्ठा दोनों अन्य के अधीन है अन्य पे प्रतिष्ठित है अन्य से स्फूरित होते हैं ये मिट्टी में तो घट स्फूरित नहीं होगा मिट्टी नहीं तो घट बैठने पर आएगा मिट्टी में रहना पड़ेगा उसको इसी प्रकार जैसे जगत का प्रज्ञान होता है जगता इवन जगत जैसे अन्य में आश्रित है प्रज्ञान इसी प्रकार प्रज्ञान का भी तो कोई अन्य कोई होगा स्फूरण और अस्तित्व का हेतु प्रतिष्ठा का हेतु अन्य कोई होगा यह क्षमता है जगता इव जैसे जगत का प्रज्ञान अधिष्ठान है उसके स्फूरण में और अस्तित्व में हेतु बना वो प्रतिष्ठा में और स्फूरण में हेतु है प्रज्ञान इसी प्रकार प्रज्ञान का भी तो होगा कोई वो हो हो भी, भी तो कहीं आस्त्रित्व होगा ये क्षमता है जगत प्रज्ञान से स्फूर्ण प्रतिष्ठा और अन्य अधीनत्व में जगत के जैसे स्फूर्ण और प्रतिष्ठा अन्य अन्य के अधीन है प्रज्ञान के अधीन है इसी प्रकार प्रज्ञान का भी अन्य अधीन होगा इसका क्या है तस् स्व प्रकाशत्वा तो जगत जो है पर प्रकाश है दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है कल्पित वस्तु पर प्रकाश होता है और अधिष्ठान स्वयं प्रकाश होता है तस्व स्वप्रकाशत्व पर जब प्रज्ञान है स्वयं प्रकाश है इसलिए स्व महिमा प्रतिष्ठितत्व अपने महिमा में प्रतिष्ठित है अन्य में प्रतिष्ठित नहीं हो इसलिए आश्रयांतरा भाव अन्य आश्रय इसका नहीं है जैसे जगत का आश्रय होता है प्रज्ञा किंतु तो प्रज्ञा का आश्रय कोई भी नहीं इसी का प्रज्ञा प्रतिष्ठा इत्यादि बल प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है, है सबके साथ सर्वस्व जगत प्रज्ञा प्रतिष्ठा इत्यादि का उसने कहा स्पूर्ण प्रतिष्ठा हो तो कहा पूर्ण माने भानम प्रतिष्ठा माने स्थिति भान होना और स्थित उसमें आस्त्रित्व होना दोनों प्रज्ञा में है जगत का जैसे तो प्रज्ञान का भी कोई होगा पूरा और भान में प्रतिष्ठा में तो कहा नहीं ये सप्तम ते हैं पूरा प्रतिष्ठा यो सप्तमी का दो तो वचन है ऐसा कहा अथवा अथवा दूसरे प्रकार से अर्थ करते प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्व जगत सत्तास्पूर्ति और प्रज्ञाधी प्रज्ञानाधीन संपूर्ण जगत में कोई भी वस्तु का अपने अपने जो अस्तित्व है और भान होना है ये दोनों सत्तास्फूर्ति प्रज्ञान के अभिनय मानी अधिष्ठान के अधिनये कल्पित है सब यदवा यथा नहीं यदवाह है गलत सपा हुआ यदवाह सर्वस्व जगत सत्तास्फूर्ति संपूर्ण जगत का सत्ता स्फूर्ति सप्त सप्तास्फूर्ति सप्त में सप्ताह स्फूर्ति में प्रज्ञान प्रज्ञानाधीनवा प्रज्ञान के अधीन होने से उत्पत्तियादिशु अवस्था तीनों अवस्थाओं में प्रज्ञान के आधीन सत्तास्पूर्ति होने से उत्पत्ति आदि तीनों अवस्थाओं थी उत्पत्ति स्थिति लय तीनों अवस्थाओं में प्रज्ञान ने प्रतिष्ठित प्रज्ञान में है सारा जगत जग चेतन जितने भी स्थान और जगत है प्रज्ञान में आश्रिक प्रतिष्ठित होने से तत्पादान तत्व प्रज्ञा ने इनका उपादान कारण है जगत का उपादान का बात आरोप यही सामद में आया बात हो सत्य हो जिसको घट बोलते हैं शब्द प्रयोग होता है वस्तु तो नहीं मिलता है मिट्टी मिलती है मिट्टी में कल्पित है वो घट करके व्यवहार में प्रयोग होता है विचार दृष्टि से जाएंगे तो घट नहीं मिलेगा मिट्टी मिलेगी वहां मिट्टी से अधिक कुछ भी नहीं है मिट्टी घट बोलने लग गए कारण सत्य तो होता है जहां कल्पित वस्तु जहां होगा अधिष्ठान सत्य होता है वस्तु मिथ्या रजु का सर्प सर्प मिथ्या है रजु सत्य है जो बाणी का शब्द प्रयोग मात्र होता है वस्तु नहीं मिलता वही मिथ्या है ये बाचार न्याय है वाचारय ना प्रज्ञान बित्रेगा अभाव तत् सत्य तत्सतम तद अभाव जाएगा बिती होने पर घर दिखता है बिती घट होने पर घर नहीं दिखा बिट्टी ही हो घटना है इस प्रकार यहां भी उस परमा जगत मान सृष्टि के पूर्व में आत्मा भाई अग्रि आश्रित नान्य किंचुति है कुछ भी नहीं था तो बीच में दिख रहा है तो क्या ये मिथ्या ही है क्यों कल्पित है क्यों साधन नहीं था उसका बिना साधन का जो होता है मिथ्या होता है बिना साधन का जो काम हो रज्जु में सर्प बनाने के लिए कुछ भी लाना नहीं पड़ता आपको आप अकेला पर्याप्त है वो रचियों का अज्ञान आपके पास है कुत्ते से काम कर देते आप सर्प बना देते आपको सर्प के लिए सामग्री लाना नहीं पड़ता अंडी मांग शादी कुछ भी लाना नहीं पड़ता तो अधिष्ठान का ज्ञान है आप में का अज्ञान है सर्प कल्पना हो जाती है आपकी तो कल्पित वस्तु के लिए उपादान कारण कोई सामग्री अन्य कारण की आवश्यकता नहीं है वाचारण न्याय ना प्रज्ञान विक्रेगा अभाव प्रज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं जगत क्योंकि सृष्टि के आदि में आत्मा ही था करके आया हुआ है अभी बीच में जगत दिखा है तो विचार से देखने पर जगत नाम को वस्तु नहीं बदली है वस्तु नहीं प्रज्ञान में वह इसलिए प्रज्ञान कहा सर्पादे रज्वादि विवाह जैसे सर्पादि रजु ही होते हैं जब विचार दृष्टि से जाते हैं तो कल्पना काल में सर्प देखा आपने सर्पबुद्धि हुई किंतु तो विचार दृष्टि को लेकर जाते हैं एक भावना दृष्टि सर्प बोल रही है और वैचारिक दृष्टि कहते नहीं ये रस्सी है जो सर्प दिखता था वो तो रस्सी है सर्प है एक भावना दृष्टि आपकी भावना बन गई किंतु वास्तव में दृष्टि रजु दृष्टि एक अंत आते ये दृष्टांत है सर्वाधि रज्जु आदि वजह से कल्पित सर्पाधि रज्जु ही होते हैं रज्जु में उत्पन्न होना है रज्जु में स्थित होना है रज्जु में ही मरना है क्यों रज्जु की सत्ता से ही सत्ता पाया है अतिरिक्त वस्तु आई नहीं वो है रज्जु हमने सर्व रूप में कल्पना किया हुआ है रज्जु के अज्ञान से इसी प्रकार यहां आत्मा के अज्ञान से जगत की कल्पना हो रही है रज्जु का सर्व जगत में कोई भेद नहीं है वहां रज्जु का अज्ञान है आत्मा का अज्ञान है इतना ही सर्प आदि रजुआ परिवसान भूमि इत्यादि जैसे सर्प के तीनों अवस्थाओं में रज्जू ही होती है उत्पत्ति स्थिति लयिकार परिवसान भूमि रज्जु है इसी प्रकार इस स्थावर जंगम जगत का भी परिवसान भूमि प्रज्ञानी है, है प्रज्ञान में उत्पन्न है ये क्योंकि सृष्टि के पहले प्रज्ञान से तो कुछ नहीं था प्रज्ञान में उत्पन्न प्रज्ञान में स्थिति है प्रज्ञान में लाय है इसलिए वस्तु नहीं जगत नाम महा वस्तु नहीं है होता है ये बता दें इसलिए प्रज्ञा प्रतिष्ठा इत्यादि सर्वस्व जगता प्रज्ञा प्रतिष्ठा वास्तव में ऐसे बताया प्रतिष्ठा शब्द किसमें होता है कहते हैं ध्रुवम स्थाई पदार्थ को प्रतिष्ठा बोलते हैं ध्रुवम परिवसान भूमि परिशिष्टम वस्तु इत्यादि शेष वस्तु जो परिशेष बजता हो विषेध काल परिशेष बजता हो वही है परिवशान शब्द का प्रतिष्ठा शब्द का प्रतिष्ठा में ध्रुवम जो स्थिर रहने वाला हो रजु और सर्प दो चीज थी कि तो रजु स्थिर है सर्प गायब हो गया मिट्टी और घट भी ऐसा ये मिट्टी स्थिर है ध्रुव है घट अध है कभी होता कभी नहीं होता परिभाषानुभूमि साध की टिप्पणी में कहा सर्वा सर्व बाधा बाधा अधिष्ठान सर्प के बाध के अधिष्ठान बाधा अधिष्ठान जब नायब सर्प करके निषेध करते हैं कहां निषेध करते हैं रज्जु में वो बाद का अधिष्ठान है भी जगत का निषेध करेंगे आत्मा तो पारमार्थिक सत्ता में जाएंगे ना आप यदि आपका भाग्य कुल जाए तो परमार्थिक सत्ता में व्यावहारिक सत्ता में बैठकर निषेध नहीं कर पा रहे जब स्वप्न से आप बाहर आते हैं तब स्वप्न का निषेध करते हैं मिथ्या घोषित करते हैं उसको क्यों समसत्ता में बैठ करके निषेध करना संभव नहीं है विषम सत्ता में जाना पड़ेगा स्वप्न में पढ़ा आप सोपना देख रहे हैं उस काल में उसको सत्य कहते हैं आप अगर आपको प्यास लगे वो सोपना के पानी काम आएगा अगर रात को पानी रखा होगा सिरान में एक लोटा पीना पड़ेगा करके वो पानी काम नहीं आएगा जागरूक वाला पानी काम नहीं आएगा ऐसे पढ़ा रहेगा वहां केवल में जा रखा वही पढ़ा रहेगा वो तो स्वप्न वाला चाहिए समाज में व्यवहार है तो उस काल में स्वप्न को सत्य ही समझता है पानी पीता है तो प्यास बूझ जाती है उसकी अर्थ क्रियाकारिता भी है वो भूख लगी खाना खाता है स्वप्न में भूख मिट जाता है अर्थक्रियाकारिता है सब है मित्र आदि मिलते हैं सब कुछ होता है चलता है किंतु वहां से जब सत्तांतर में व्यावहारिक सत्ता में हम आ जाते हैं और आतिभाषिक सत्ता से व्यावहारिक सत्ता में जागृत अवस्था में आ गए तब उसको मिथ्या घोषित करते हैं तब बात करते हैं स्वप्न का पदार्थों का बाद जागृत में आने के बाद होता है इसी प्रकार यहां जो जगत देख रहा भी इसका बाद होगा पारमार्थिक सत्ता में पहुंचे आप भाव में पहुंचे इसका बाद होता हो जाएगा व्यावहारिक सत्ता में नहीं पारमार्थिक सत्ता में तीनों शरीरों से बाद ऊपर की अवस्था अपने के लिए जाना होगा तब इसका बाद हो पाएगा ठीक है परिवशानुभूमि परिश्रम वस्तु इत्यादि का आठ की टिप्पणी कहा अवादित तत्व जो बाद का शेष अधिष्ठान होगा वो अवादित वस्तु होगा वही भूमि बताए कहा एवं च प्रज्ञान से प्रत्येगात्म निर्विशेष तत्वादि को शज्ञान जो प्र, प्रत्येगात्मा है प्रज्ञान से बताया प्रत्येगात्मा ये अंतरात्मा ये अंतरात्मा होगा ये प्रत्यगात्मा प्रज्ञान से प्रत्येगात्मा जो प्रज्ञान है प्रत्येगात्मा है निर्विशेषत्व आ सिद्ध हो जाएगा जब सारे जगत का बाद होता है तो जगत रहेगा नहीं शरीर आदि का अभाव दिखेगा तो क्या निर्विशेष सिद्ध होगा अभी विशेष दिख रहा है मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं बाल हूं विशेष दिखता है ये जगत के साथ है जब बाध होगा जगत का शरीर आदि का बाद होगा तो निर्विशेष सिद्ध होगा ये प्रज्ञान अभी तो विशेष दिख रहा है एक निर्विशेष निर्विशेषत्व सिद्धि निर्विशेषत्व एवं सर प्रज्ञान से नौक टिप्पण में कहा एवं स अवादित वस्तु स्वरूपत्व अधिष्ठान का बाद नहीं होता है अवादित स्वरूप जब सिद्ध होगा उस स्थिति में निर्विशेष सिद्ध हो जाएगा जगत का बाद प्रज्ञान का अवाद जब सिद्ध होगा उस स्थिति निर्विशेष सिद्ध होगा एक तस्मात इत्यादि तस्मात् प्रज्ञान उस स्थिति में फिर अतिरिक्त या जीवत को दिखना संभव नहीं है जब शरीर इसे ऊपर की अवस्था में जाता है ज्ञान कर रह जाता है उस काल में ब्रह्मरूप में हो जाता है इसलिए प्रज्ञान ब्रह्म एक, एक महावाक्य है चार महावाक्यों में एक आए, है ऋर्वेदी महावाक्य है शुद्ध अवस्था अभी शरीर के साथ मिला हुआ है विशेष अवस्था इसकी है जो विशेष अवस्था में पहुंचे शरीर आदि से ऊपर भावना भावना ये जाना और कुछ चल के जाना तो आए ना बुद्धि का खेल है अगर पहुंचा सके तो यही प्रज्ञान ब्रह्म प्रज्ञान तस्मात प्रज्ञान तस्मात ठीक है मेरे प्रज्ञान है सब परिशिष्टत्व है ना प्रज्ञानिक परिशेष रह गया जगत का बाद हो गया कल्पित थे तावर जंग जगत जिसमें शरीर आदि भी आया हुआ है वो कल्पित तो प्रज्ञान से परिशिष्ट जो बाधकाल में प्रज्ञानी क्षेत्र रहने का कारण परमार्थ, परमार्थ सत्य परमार्थ सत्य वही है इसलिए तो ब्रह्मी है वो ये कहा ब्रह्म शब्दार्थ आ कहते हैं ब्रह्म शब्द क्या होता है ब्रह्मा ब्रिहि वृद्ध धातु है ब्रह्मी वृद्ध ऐसा धातु है उससे मन प्रत्यय करके ब्रह्म बनाते हैं धातु का अर्थ वृद्धि व्यापक विभूत होता है उसी का अर्थ लेना बताते हैं ब्रह्म शब्द तो का अर्थ बताते हैं प्रज्ञानम तो प्रज्ञान का अर्थ भी हो गया प्रज्ञान को तदे तथ प्रत्यस्त में तो, तो सर्वोपाधि विशेषम जिसमें कोई उपाधि नहीं है, है। तो कोई ब्रह्म तदे तद ब्रह्म वही ब्रह्म है कौन प्रत्यस्त में तो सर्वोपाधि विशेषम कोई भी नहीं जिसमें ये है नहीं ये है नहीं ये है नहीं सारे उपाधि वो होता समाप्त हो जाए को आप सर्व उपाधि विशेषम सत्य ऐसे होते हुए निरंजनम सत्य त्रिकाला बाधित है और निरंजन है माया रहित है निरंजनम अंजन मानी माया काजल जो माता है काजल लगाती थी।, थी ना भाई अंजन करते थे काला करने वाला माया काला काला करने वाली निरंजनम माया रहित निर्मलम बल रहित कोई बल नहीं निष्क्रियम कोई क्रिया नहीं ऐसा ब्रह्म शब्द का ऐसा होता है शांतम शांत है एकम एक है अत्ययम द्वितीय है नहीं नेति नेति ऐसे के द्वारा जो कहा जाता है सब निषेध करने के बाद जो बचेगा ब्रह्म होता है न रीति नहीं दिपसा जितने भी विशेष है सबका निषेध करने पर निषेध का जो अधिष्ठान होगा वह ब्रह्म है निषेध का अधिष्ठान ब्रह्म है। सर्व विशेष अपोह संवेद्यम उसके ज्ञान एक ही प्रकार से सारे विशेष का अपोह के माध्यम से माने निषेध के माध्यम से ज्ञान होता है सर्व विशेष अपोह संवेद्यम कहा सारे विशेष जितने भी हैं संसार में जो भी विशेष है उसके अपोह नाश विनाश के द्वारा निषेध के माध्यम के होता है वो इतर व्यावृत्ति के द्वारा जाना जाता है आ, ये ब्रह्म है ऐसा ज्ञान नहीं हो पाएगा ये ब्रह्म नहीं ये ब्रह्म नहीं ये ब्रह्म नहीं, नहीं। सारा निषेध जिसमें किया जा रहा है वो ब्रह्म हो जाएगा एक नंबर टिप्पणी का मान निवृत्ति उपलक्षित सारे जगत की निवृत्ति से उपलक्षित होता है सर्व शब्द प्रत्यय जितने भी शब्द हैं और शब्द ज्ञान है इनका विषय क्या होता जितने शब्द है संसार में दो एक तो होता है शब्द एक होता है अर्थ जगत दो रूप दिखता है शब्द और विषय शब्द और अर्थ तो प्रत्येक एक एक शब्द होगा एक वस्तु है, है तो एक शब्द है इसका और शब्द है तो वस्तु होगा उसके लिए प्रत्येक वस्तु का एक नाम होता है नाम रूप जिसको बोलते हैं शब्द और तो अर्थ शब्द को नाम कहते हैं और अर्थ को रूप बोलते हैं दो ही तो जगत है स्वरूप एक नाम रूप भी बोलते हैं तो सर्व शब्द सारे शब्द और शब्द का प्रत्येक गोचर मान विषय अगोचर है वो माने शब्द और शब्द यानी ज्ञान का विषय नहीं है शब्द प्रवृत्ति नहीं होती है शब्द का अर्थ भी नहीं बनता ऐसा है ब्रह्म शब्द का अर्थ ऐसा नहीं बनता है तब अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञोपाधि संबंध है अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा वो अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा है वो ब्रह्म किंतु उपाधि संबंध है ना वही ब्रह्म उपाधि के संबंध से ये शरीर आदि उपाधि के कारण से उसका स्वरूप ऐसा था किंतु तब वो जो ब्रह्म है अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा है वो प्रज्ञारूप प्रज्ञा, है प्रकृष्ट ज्ञानातिथि प्रज्ञा ज्ञान स्वरूप है किंतु उपाधि संबंध है ना उपाधि के संबंध से कभी क्या हो जाता है सर्वज्ञ कहलाता है वही उपाधि नहीं है तो सर्वज्ञ भी जाएगा उपाधि के कारण ब्रह्म को सर्वज्ञ बोलते ईश्वर बोलते हैं तो निर्विशेष ब्रह्म जब मायारूपी उपाधि के साथ संबंध प्राप्त करता है तो सर्वज्ञ नाम प्राप्त कर जाता है माने ईश्वर नाम प्राप्त करता है सर्वज्ञ सर्वज्ञम ईश्वर संयम भगवती एक और दो की टिप्पणी थी एक में कहा था निवृत्ति उपलक्षित इत्य जो मैं तत्व माने प्रज्ञान वो जो प्रज्ञान है ऐसा उसका स्वरूप अब तक बता दिया कहा प्रज्ञान स्वरूप है तीन नंबर कहा प्रज्ञा माने माया माया उपाधि संबंध है ईश्वर संग में माया रूपी उपाधि के कारण से सर्वज्ञ कहलाता है वो निर्विशेष होने पर भी अब विशेष में आ गया उपाधि के कारण से और सर्वसाधारण अभ्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम नियंत्रित अंतरयामी संयम और कहते हैं अंतरियामी भी का नाम पड़ जाता है उपाधि के कारण से जब माया विशिष्ट हो गया है तो उसको ईश्वर नाम ले गया माया उपाधि के कारण और सर्वसाधारण अभ्याग्रत जगत बीज प्रवर् संपूर्ण जगत का जो बीज रूप में है बीज का प्रवर्तक बनता है सारा संसार उत्पन्न होने की जो तो अवस्था आ जाती है तो ऐसे उसका नियंता होने से बीज का नियंता होने से सारा प्रलय काल में जगत का बीज जिसमें बैठा हुआ है उसका नियंत्रण होने से अंतर्यामी संज्ञा वाला हो जाता है जगत के बीज के नियंत्रण उपाधि के कारण अंतर्यामी कहते हैं उसी को सर्वसाधारण ने चार की टिप्पणी में कहा सर्वान प्रति भोग्य समान हम सर्वसाधारण सबके लिए भोग्य रूप से समान जो बीज है सभी आगे भोगेंगे ऐसा बीज पड़ा है प्रलय अवस्था में उसका नियंत्रण करने वाला होने के क्या हो जाए अंतर्यामी नाम पड़ता है उसका ब्रह्मदा का और तदेव व्याकृत जगत बीज भूत बुद्धि बुद्धि आत्मा आत्माभिमान लक्षण हिरणगर्म संयम भवती वही जब व्याकृत अवस्था के बीज है अभी अब व्याकृत अवस्था के बीज में तो अंतरियामी नाम पड़ता है बीज अवस्था में उपाधि को लेकर और व्याकृत बीज अवस्था में जब जगत होगा अब झूलीभूत होने की तैयारी में है जगत अंकुरित होने की अवस्था में है तदेव वही जगत वही वही ब्रह्म ही तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म व्याकृत जगत बीज होता है व्याकृत जगत।, जगत के बीज बीजभूत कौन है बुद्धि आत्मा अभिमान लक्षण, बुद्धि आत्मा। हिरण्य गर्भ जो बोलते हैं हिरण्य गर्भ संयम भवती बुद्धियात्मा को लेकर के महातत्व आदि बोलते हैं उस काल में हिरण्य नाम प्राप्त करता है पांच के टिप्पण कहा समिशेष बुद्धियामें तो जो सूक्ष्म शरीर का पूंज है समष्टि है वो गीर्णगर्व संगे अवजात तदेव वही जो ब्रह्म है उससे जिसका पूर्व में बता दिया था प्रत्यवधि विशेषम स निरंजनम निर्मल निष्क्रियम शांतम एक अद्वयम नेती विषय अपोय संवेद्यम सर्वशब्द प्रत्यय अगोचरम तद अत्यंत विशुद्ध इत्यादि जो कहा था तो वही ब्रह्म तदेव अंतर अंडोदूत प्रथम शरीर उपाधि मत विराट प्रजापति संयम बहुत जब अपने पेट में सारा विश्व को ले लेता है तो विराट नाम प्राप्त करता है वही जो क्रम था मानी ये जो अपने पेट में सारा विश्व को धारण करने के कारण उपाधि के कारण विराट नाम प्राप्त करता है तदेव अंतर मान भीतर अंड उद्भूत प्रथमा ब्रह्मांड के जो उत्पत्ति अवस्था है प्रथम अवस्था ब्रह्मांड उत्पन्न होना जो प्रथम शरीरी है शरीर उपाधि प्रथम शरीर कौन है विराट है उपाधि के कारण से विराट और प्रजापति विराट नाम मिलता है प्रजापति नाम मिलता है उसका तद उद्भूत अग्नियादि उपाधि देवतादि संयम बगती है आगे जाकर के फिर अग्नि बरुण कुबेर ये सब वही हो जाता है तत्त्व उपाधि को लेकर के बेष्टि शरीर को लेकर तथा विशेष शरीर उपाधि सोती है हाँ जितने भी विशेष बनते हैं मशक तक छोटे छोटे जंतु तक सब अपने विधान में विशेष है सारे उपाधि वाले उपाधियों में वही आ जाता है इस तरह से तत्त उपादी के कारण तत्त नाम से कहा जाता है जिस उपाधि में आप पड़ा हुआ है वही उपाधि से उसको कहा जाता है उसका स्वरूप तो अलग ही है उपाधि के कारण से भिन्न भिन्न नाम प्राप्त करता है एक कहा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतु जो विशेष उपाधि ब्रह्मा हिरण्य से लेकर के स्तंभ मैंने के तक जितने भी हैं तम पर्यन तत्त नाम रूप लाभ हो ब्रह्मणा तत्त नाम और आकृति का लाभ मैंने प्राप्ति हो जाती ब्रह्म की ब्रह्मी सभी रूप में देखा जा रहा है उपाधि के कारण से सारे ब्रह्म है उपाधि विशिष्ट होकर एक ग्रह शुद्ध रूप तो सूर्य को पता भी होता है प्रत्यक्ष में तो विशेषम सत निरंजनम निर्मल निष्क्रियम शांतम एकम अद्वयम देती देती सर्व विशेष अपो येद्य मुख्य रूप को है किंतु तत्त उपाधि के संबंध से तत्त नाम होता है सारा नाम वही है सारा वही बन जाता है उपाधि के कारण से तदेव च एकम सर्वोपाधि भेद भिन्नम सर्वई प्राण भी कई सर्व प्रकार ने ज्ञाते विकल्प थे अनेकधा वही एक ही, होता है, ही। होता है एकम अनेक एक ही अनेक हो जाता है वही कैसे होता है एक ही अनेक सर्वोपाधि भेद संपूर्ण उपाधि भेद विशिष्ट होकर के तत्त उपाधि विशिष्ट होकर वही परमात्मा ग्रह निरंजन परमात्मा सर्वी प्राण भी सारे प्राणियों के द्वारा और तारकी कैसे कैश्चर तारकी लोग बड़े बड़े बुद्धिमान है उनके द्वारा भी सर्व प्रकार थे नाना प्रकार से ये मनुष्य है देवता है पशु है पक्षी है नाना प्रकार से जाना जा रहा वही जाना जा रहा सर्व प्रकार ने क्या थे विकल्प थे विकल्प किया जाता अनेक एक होता वो अनेक हो जाता है छ की टिप्पणी सर्व प्रकार देवती मनुष्य जी रुक देवता पशु पक्षी आदि मनुष्य आदि रूप से वही हो रहा है इस उपाधि में देखा तो यही नाम में आ गए ये काम बोलने लगते से। हैं उपाधि के कारण इसलिए कहते हैं मनुस्मृति में कहा है कहते हैं बदंत मनु अन्य प्रजापतिम इंद्र में के परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वत बड़े बड़े लोग ऐसा मानते हैं मनीषी लोग मानते हैं एतम एक बदंत्यग्न एक ए... एतम अग्निम बदंती कुछ लोग इस परमात्मा को अग्नि शब्द से कहते हैं उन्होंने अग्नि रूप में देखा अग्नि उपाधि से जोड़ करके अग्नि कह दिया अच्छा मनुम अन्य प्रजापति और कुछ लोग मानते हैं नहीं नहीं मनु है वो सृष्टि के पूर्व है मनु है मनु शत्रुपा से सृष्टि मानते हैं तो मनु है और अन्य बोलते नहीं नहीं मनु नहीं प्रजापति है वो तो परमात्मा प्रजापति है इंद्र में अन्य लोग बोलते हैं नहीं नहीं इंद्र है वो अपरे प्राणम तीसरे का दिन है तो प्राण है और अपरे ब्रह्मशास्त्र कोई लोग कहते हैं वो शाश्वत ब्रह्म है ऐसा कहते हैं भिन्न भिन्न मत है विषयों का कोई कुछ बोलते हैं कोई कुछ सभी रूप उसी का है इसलिए जिसका रूप जिसको पाया उसको वही रूप से मानता है इत्याद्या स्मृति इत्यादि स्मृति भी है कहां समय हो गया है फिर देखेंगे बाण में ओं बानस प्रतिष्ठि प्रतिष्ठित आदिवादी वेदश्यु माशेना शतम बनिष् अवतु अवधुमा um our uh um.